चिदा नंदम श्रुति सरसार समरसम निराधारा धार भजलधिप परगुणम गुण रीवा बिहारम हरण हरणतम सदातम गोबिंदम परम सुख भजत ऋत्पक्षर गा स्त बतरा क्षुढ़ता प्रियम प्रियभ्यूषितिष्ण मनोरबिंद दिदृक्ष nama kamalana bhaya nama kamalama कमलपद नमस्ते कमलेशण यो ब्रह्मानं विदधा पूर्व प्रणोति तस्म तग्व हेवत्मु प्रकाशम मुम प्रपद्ये परमहंस मृग्यम प्रेमरस पिपासु रसिक समुदाय थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोरी ba सावधान हो जाए कुछ लोगों ने मेरे समक्ष प्रस्ताव रखा है तो जो आप वंदना के समय अंतिम वेद मंत्र बोलते हैं रोज बोलते हैं इसका अर्थ क्या है वो समझते हैं कि इसी वेद मंत्र में कोई चमत्कार है बड़ी बड़ी बुद्धि लगा रहे हैं हमारे संसार में लोग कि 88 साल की उम्र में ये इतने शास्त्र वेद के कोटेशन प्लस नंबर कैसे बोलते हैं तो हो सकता है इसी वेद मंत्र में कोई कमाल हो मैंने पहले भी आपको बताया है कि श्वेता के छठवें अध्याय का अठारहवा मंत्र है इस मंत्र का सीधा सा अर्थ है यो ब्रह्मांडम विदधा जो सबसे पहले अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को प्रकट करता है सबसे पहले ब्रह्मा प्रकट होते हैं श्री कृष्ण की नाभि से इसके बाद भगवान के श्वास से चारों वेद प्रकट हुए चार मुख हैं ब्रह्मा के तो पूर्व के मुख से ऋग्वेद दक्षिण के मुख से यजुर्वेद पश्चिम के मुख से साम्वेद उत्तर के मुख से अथर्वेद और फिर इसके बाद जिसने ब्रह्मा को इन वेदों का अर्थ ज्ञान कराया यो ब्रह्मानं विदधाति यो वही वेदांश प्रहिनोति मैं उनकी शरण में वे आत्मा और बुद्धि के प्रकाशक हैं समस्त जीवों के आत्मा और बुद्धि में वे शक्ति देते हैं ऐसे श्री कृष्ण भगवान के मैं मुमुक्ष उनकी प्राप्ति की इच्छा वाला शरण में हूं बस यह अर्थ है अरे कोई भी वंदना होगी उसका यही अर्थ होगा हे भगवान आपको नमस्कार है हे भगवान हम आपके शरण में है हे भगवान कृपा करो और क्या होगा सारी स्तुतियों का यही अर्थ है अस्तु मैं कौन मेरा कौन इन दो प्रश्नों का समाधान करना है क्यों कोई भी कार्य हम करते हैं तो पहले कारण सामने आता है क्यों रात में सोने के बाद उठते हैं क्यों उठने के बाद शारीरिक क्रिया कर्म करते हैं क्यों प्रत्येक कर्म के करने के पहले कारण आता है बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता वेद कह रहा है कारण न बिना कार्यम न कदाचन विद्यते कारण के बिना कोई कार्य कभी नहीं होता योग सिखोपनिषद पहले अध्याय का सैतीसवा मंत्र और ये त्रिपाद भूत नारायणो परिषद में भी ऐसा ही मिलता जुलता मंत्र है कारण न बिना कार्यम नो देती कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता तो कारण क्या है एक अपना सुख अपना अपना अपना माने मैं का मैं माने <laughs> यही तो नहीं जानते हम लोग इसी माय को तो जानना है अगर मैं को जान ले तो अपना सुख समझ में आ जाए फिर भी चाहते हैं अपना ही सुख बृहदारण्य को उपनिषद कहता है नवा अरे पत्यु का मय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु का माये भवत नवा अरे जाय काम जाया प्रिया प्रिवत्मन जाया प्रिया भवती नवा अरे पुत्रण काम पुत्र प्रिया भत्मस्तु काम पुत्र प्रिया नवा विस्त का काम वित् प्रिवत्मन काम विवति नवा हरे कामाय पशुवा प्रिया आत्मनस्तु कामाय नवारे पशु प्रिया नवा अरे ब्रह्मण काम ब्रह्म प्रिं आत्मनस्तु कािवरे क्षत्र का प्रिव्यात्मन का प्रिं नवारे बेदानां कामाय काेद प्रिया भ्यामस्ेद का प्रिया नवा लोकाना काोका प्रियात्मनस्त का लोका प्रिया नवा देवा काम देवा प्रियात्मनस्त कामाय नवारे भूतानां कामाय भूतानि प्रिं नवा कामाय भूतानि काूता भवन्ति नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मावारे द्रष्ट्य श्रोतव्य मत्यो निधिध्यासी तब्यो मित्री चार पांच छहारण्य को उपनिषद इतना बड़ा मंत्र इस मंत्र का मतलब क्या है वही प्रत्येक जीव अपना सुख चाहता है बस ह दूसरे के सुख के लिए कोई कुछ नहीं करता कुछ नहीं कर सकता जब अपने सुख के लिए करते हैं बाकी सब दिखावा छलावा शो बनावट धोखा लेकिन हम लोग इस धोखे से बचते नहीं रब धोखे में पड़ जाते हैं। कोई किसी के धोखे में पड़ा है कोई किसी के धोखे में पड़ा है विश्वास किए हैं और कुछ दिनों बाद जब विश्वास घात हुआ अरे वो में ठीक कहा है भी है, समतलवी सर्वस्वाषा भूता आत्म बल्लभा इतरे पत्य तद बल्लभ तय वही सुखदेव परमहंस ने कहा था सर्वेशम विभूता नाम नृप स्वात्म बल्लभा सब अपने सुख के लिए संसार में कर्म करते हैं और जितना सामान चाहते हैं वो सामान के लिए सामान नहीं चाहते अपने लिए चाहते हैं हम लोग रसगुल्ला खाते हैं तो क्या रसगुल्ले के सुख के लिए खाते हैं अपने हाँ, सुख के लिए अपने स्वार्थ के लिए और स्वार्थ वही है भूलना नहीं सुख लेकिन अपना सुख अपना माने मैं का भूलना नहीं मैं माने जीव आत्मा वाला सुख शरीर वाला नहीं हमको जो भ्रम हो गया है माया ने जो जैसा मैंने कल बताया था आवरणात्मिका जीव माया ने जो हमको अपने स्वरूप को भुला दिया और शरीर हूँ ऐसे फीलिंग करवा दिया तो शरीर के सुख को अपना सुख मान दिया और भाग पड़े ते जा रहे हैं भागते जा रहे हैं बीच बीच में कोई जानकार मिल गया उसने कहा आप कहा जा रहे हैं ए, बोलो मत मेरे पास टाइम नहीं अरे श्रीमान जी मैं आपका ही तहसी हूं जरा सुन लो अगर कोई सुन भी ले जैसे आप लोग सुन रहे हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है ये सब लोग जा रहे हैं इधर बेवकूफ है तुम बड़े बुद्धिमान हो अकेले चलो जी इधर भागो आत्मा आत्मा आत्मा आत्मा को किसी ने देखा है शरीर है ये देख रहा है इसका सुख भी दिख रहा है मां को चिपटाने में सुख मिल रहा है ये प्रत्यक्ष है हम कैसे न माने इतना बड़ा भ्रम है कि वदंत विश्वम कबयस्मस्वरम पश्यंती चाध्यात्म विदो विपशिता भगवान आपकी माया को नमस्कार है आपको भी नमस्कार है अरे बड़े टांट में बोल रहा है नमस्कार है हा महाराज बात यह है बड़े बड़े बुद्धिमान सरस्वती बृहस्पति शरीके कहते हैं संसार नश्वर है यहां सुख नहीं है धोखा है और कुछ तो कहते हैं संसार है ही नहीं है लेकिन वे भी इसी में आनंद ढूंढ रहे हैं बोलते भी जाते हैं यहां आनंद नहीं है और भागते भी जाते हैं उसके पीछे ये आश्चर्य है महाराज आपकी माया का ये चमत्कार है हमारे <laughs> गांव में कहावत है कि बेहया को कोई एक चप्पल मारता है तो वो कहता है आपकी मारो तो बताओ उसने फिर मार दिया आपकी मारो तो बताओ <laughs> उसी माँ बाप बेटा स्त्री पति पड़ोसी से बार बार धोखा खाते हैं और ज्ञान होता है ए, मतलब का है जब तो मामला देखो ना हमने मतलब नहीं हल किया तो हमारे प्रति ऐसा मामला है और हमारे भाई के लिए देखो ऐसा कर रही मम्मी हम मतलबी हैं, लेकिन अबाउट टर्न नहीं हुए हमारा आदिकाल से अब तक कभी लेफ्ट टर्न हो जाते हैं और राइट right टर्न हो जाते हैं और फिर सामने आ जाते हैं पूर्ण निर्बंध नहीं हुए साधारण नहीं है अज्ञान अरे देखो अगर कोई दस दिन का भी भूखा हो और उसके सामने छप्पन व्यंजन आ जाए वो देखे हा, हा, कितना व्याकुल है भूखा है लेकिन उसी समय जैसे ही उसने हाथ लगाया उसकी बीबी आई हे खाना मत खाना इसमें जहर मिला जहर मिला तुमने जहर मिलाते देखा है नहीं जी फिर अरे बीबी ने कहा बीबी झूठ नहीं बोलती बोलती तो है बहुत फिर अरे फिर क्या पता वाकई <laughs> जहर मिला ही हो वो इस समय सही बोल रही हो तो हम खा के मर जाए मैं नहीं खाता अरे तू तो कब तक भूखे रहोगे मर नहीं जाओगे ऐसे मर जाऊंगा वो ठीक है लेकिन जहर खा के नहीं मरूंगा महामूर्ख भी नहीं खाएगा लेकिन संसार के द्वारा अनंत बार भगवान संत वेद और अपना ये जो मन बुद्धि का यंत्र है यह भी मानता है कहता है साफ स्वार्थी हैं और फिर वही पहुंच जाता है क्या भय है अपने सुख की बात अगर केवल अपना शब्द समझ में आ जाए तो कोई झगड़े न रहे क्योंकि मैंने आपको डिटेल में बताया है कि इस मय के अतिरिक्त दो तत्व और हैं एक भगवान और एक माया और माया का ये जगत माया का ये जगत और भगवान ये दो और इधर भी दो मैं आत्मा और मेरा शरीर माया तो बस हिसाब बराबर का हो गया मैं भगवान का अंश हूं और शरीर माया का अंश है तो जिसका जो अंश है उससे उसका काम बनेगा शरीर को रखना है रोटी दाल चावल खाओ तरकारी खाओ फल खाओ अच्छी हवा लो पानी लो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांचों का सेवन करो ठीक ठीक गड़बड़ करोगे तो शरीर दंड देगा और आत्मा ये तो भगवान का आनंद चाहती है इसीलिए इसका प्रमाण भी हाँ अनंत बार संसार का आनंद मिला और फिर छिन गया और जब मिला तब भी अपने से आगे वाले को देखकर आनंद छिन गया अपने से आगे वाले को देखकर आज नया कपड़ा पहना है साड़ी जहा है खरीद के लाए थे लेकिन इसकी साड़ी बड़ी बढ़िया है अपने से आगे कोई भी सामान देखा कि अपना सुख समाप्त ये होना चाहिए ये बंगला ये गाड़ी ये सामान सामानुभव करते हुए भी कोई असर नहीं इतने पर भी अगर कोई कह दे कि आपका आपका कुछ है, गड़बड़ है एक स्क्रू क्या कहा आप जरा अल्पज्ञ हैं अल्पज्ञ कैसे कहते, कहते हैं अल्पज्ञ मुझे माफी मांगो तो आप सर्वज्ञ नहीं नहीं नहीं सर्वज्ञ तो नहीं है भाई अरे सर्वज्ञ तो भगवान होते है और अल्पज्ञ भी नहीं है सर्वज्ञ भी नहीं है फिर क्या लक्कड़ पत्थर है ए, है तो अल्पज्ञ लेकिन सुनना पसंद नहीं है अरे भाई संसार में देखो अगर किसी पुलिस के हवलदार को और कोई कहता है आप हवलदार साहब है तो अपनी मुछ पे हाथ फेर देता है जी जी वो ये नहीं कहता हम कोई एस पी कहो डी आई जी कहो आई कहो हमारी इंसल्ट करते हो हवलदार तो छोटी सी चीज होती है मो सुनकर खुश हो रहा है हम लोग अनंत जन्मों के कामी क्रोधी लोभी मोही स्वार्थी मक्कार चार सौ बीस है इसी में से एक शब्द कोई बोल देता है तो आग लग जाती है क्यों क्योंकि चारों स्क्रू ढीला है और क्या कारण है <laughs> सुंदरता भी है धन भी है बड़ी बड़ी डिग्रिया भी पढ़ करके प्राप्त की है लेकिन ये गड़बड़ी सबके अंदर सबके अंदर तो मैंने शास्त्रों वेदों के द्वारा आपको बताया कि मैं नाम का तत्व उस आनंद ब्रह्म का अंश है इसलिए केवल आनंद ब्रह्म का चाहता है श्री कृष्ण का चाहता है किंतु प्रयत्न उल्टा कर रहा है जैसे यहां से लखनऊ पश्चिम है तो पूर्व की ओर जा रहा है किसी की सुनता नहीं तो और दूर होता जा रहा है जितने कर्म करते हैं हम प्रत्येक्षण बंधते जा रहे हैं इन सब का फल भोगना पड़ेगा और केवल मानव देह ही ऐसा है जिसमें हम इन सब बंधनों को काट सकते हैं मैं को मेरे को जान सकते हैं पहचान सकते हैं और अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और किसी शरीर में ने हमसे बड़े बड़े बुद्धिमान और पावर वाले स्वर्ग लोक में हैं आप लोगों ने इतिहास में सुना होगा अग्निबाण और ब्रह्मास्त्र पार्शुपत अस्त्र और बड़ी बड़ी शक्तियां हैं उनके पास बुद्धि में भी सौ करोड़ का पुराण है वहां पर हमारे यहाँ चार लाख का है कुल चार लाख श्लोक है अरे वहां कामधेनु है कल्प वृक्ष है उनके शरीर से खुशबू निकलती है मलमूत्र नहीं वे जो कुछ चाहते हैं चाहने से ही मिल जाता है प्रयत्न नहीं करना पड़ता लेकिन आनंद ही नहीं है और सब कुछ है <laughs> एक सामान नहीं बिकता वह। जैसे हमारे यहाँ जो खरब होते हैं उनके यहाँ सब सामान होता है ना हा अरे वकील चले आ रहे हैं डॉक्टर चले आ रहे हैं डेली चले आ रहे हैं उसके यहाँ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर पैसा है आनंद नहीं है उसको नहीं खरीद सकता हो खरबों रुपए से भी अशांत है टेंशन है दुखी है आपको बताया गया उस आनंद ब्रह्म को पाने के लिए हमारा जो मैटर है इंद्रिय मन बुद्धि वो प्राकृत है उससे वो नहीं मिल सकता वो आप अपना दिव्य मैटर दे दे अपनी इंद्रियां मन बुद्धि दिव्य दिव्य दे दे तो हम यहीं पर उसका अनुभव कर लें गोलोक जाने की जरूरत नहीं है वेद कहता है मैं अंदर बैठा हूं तुम पत्थर की मूर्ति में भगवान की भावना बनाते हो ना न हाँ। बनाते हो भावना ना न हाँ। और मैं तो साक्षात बैठा हूं तुम्हारे अंदर उसे क्यों नहीं मानते अरे जब मैं कोई नहीं मानता तो फिर मेरे को क्या मानूंगा ये मैं मेरा दोनों अंदर बैठे मैं जीवात्मा मेरा परमात्मा दोनों अंदर बैठे हैं अस्तित तत्व भाव प्रसिद कठोपनिषद केवल मान ले हम कि हम और हमारा दोनों अंदर हैं, बस हो गया काम बन गया वो मिल जाए जैसे किसी को कोई अंगूठी पड़ी हुई मिल जाए 10 दिन से 10 महीने से पहने हैं देखता भी है लेकिन उसका आइडिया ये है दस बीस रुपए की होगी पड़ी हुई ऐसे मिल गई थी एक दिन एक आया पार्की हीरे का व्यापारी उसने दूर से देखा ये अंगूठी आपने कब खरीदा मैंने खरीदा नहीं है हम कहीं से गिफ्ट मिली होगी हाँ हाँ ऐसे ही है अब वो कैसे बोले कि कहीं पड़ी हुई मिली है देखे तुम हा आप कुछ जानते हैं क्या हीरे के बारे में हा मैं यही व्यापार करता हूं आप बता सकते हैं इसका दाम क्या होगा कहा, हाँ। उसने कहा हा लाइए उसने सूरज की किरण में देखा उसने कहा ये डेढ़ करोड़ होगा डेढ़ करोड़ तो धक्का गया गरीब आदमी डेढ़ करोड़ में करोड़पति हो गया आप उसको बहुत छुपा के कोई देखे ना मार डालेंगे कोई डाकुआ लोग आकर के आप प्लानिंग होने लगी इसको बेच के रुपया मिलेगा फिर उसके कोठी खरीदेंगे गाड़ी खरीदेंगे चार छ नौकर रखेंगे फिर ब्याह करेंगे फिर एक बीबी आएगी फिर बच्चे होंगे ओह ऐसे ही अगर विश्वास कर ले हम कि वो मेरा अंदर बैठा है तो वो कहता है हमको कुछ तुमसे चाहिए नहीं क्योंकि तुम कुछ दे भी नहीं सकते हमको अरे भाई कोई व्यक्ति चाहता है एक हजार की साड़ी और उसके पास है सौ रुपया तो वो साड़ी तो देखा उसने पसंद भी किया तो उसने कहा ले लीजिए ने कहा अच्छा फिर ले, फिर आएंगे अब वो कैसे कहे कि मेरे पास तो सौ ही हैं मैं कैसे ले लूं जब हजार रुपए का सामान सौ रुपए में नहीं मिलता तो दिव्य वस्तु प्राकृतिक मूल्य से कैसे मिलेगी दर्थ वेदों ने कहा अरे भाई ऐसा है कि कर्म धर्म का पालन करो अंत करण की शुद्धि हो बर्तन बन जाए तो फिर वो गुरु जी आएंगे वो तुमको दिव्य सामान दे देंगे फ्री में वो दाम नहीं लेते गुरु जी और भगवान ये दोनों लेकिन बर्तन बनाओ ये तुम्हारा काम लेकिन वो कर्म से भी बर्तन नहीं बना अर्थात अंतःकरण शुद्धि नहीं हो सकती ज्ञान के पास गए उन्होंने कहा तुम शुद्धि करके कहीं से दबाओ हमारे पास अंतःकरण शुद्ध करके आओ मन पर कंट्रोल करके आओ और फिर भी ये कर्म और ज्ञान और योग तीनों ने हमारा साथ नहीं दिया देखिए हमारे यहां छह दर्शन हैं और भी बहुत से दर्शन विदेश में हैं वैसे दो प्रकार के दर्शन होते हैं वैदिक दर्शन वैदिक दर्शन एक शब्द पर ध्यान दो यानी जो वेद के आधार पर हो वो दर्शन वो फिलॉस और जो वेद का ना आधार मैंने अपने मन से बनावे कल्पना करके या अपने अनुभव से या स्वार्थ सिद्धि के लिए वो अवैदिक दर्शन कहलाता है हा दो भूलिएगा नहीं अब वैदिक दर्शन भी दो प्रकार का होता है एक ईश्वरवादी वैदिक दर्शन और एक अनिश्वरवादी यानी जो ईश्वर को नहीं मानते वैदिक है ऐसा कैसे जी वेद को मानता है और ईश्वर को नहीं मानता हा मीमांसा दर्शन जयमिनी का है जयमिनी मुनि ने मीमांसा दर्शन बनाया कर्म मीमांसा कर्म धर्म का निरूपण भगवान की कोई जरूरत नहीं यज्ञ ही सब कुछ है नंबर दो कपिल का सांख्य दर्शन भगवान की कोई आवश्यकता नहीं अरे संसार कैसे बनेगा ये प्रकृति बना देगी जड़ प्रकृति हाँ ये कपिल दो हुए हैं इधर ध्यान रखिएगा आप लोग एक अग्निवशज महाभारत के कपिल हुए हैं जो ईश्वर को नहीं मानते तत्प ज्ञान से मोक्ष मिलेगा दुख निवृत्ति होगी आनंद नहीं मिलेगा किसी को और एक कपिल है करदम और देवहूति के पुत्र भगवान के अवतार ये तो भगवान की भक्ति क्या उपदेश ही देते हैं अपनी मां को बहुत डिटेल में दिया है तीसरा दर्शन है न्याय गौतम ने बनाया है ये कहते हैं सोलह तत्व का ज्ञान कर दो भगवान होता तो है लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है दर्शन है वेद के अनुसार कणाद मुनि ने वैशेषिक दर्शन बनाया ये कहते हैं छह तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लो तो दुख चला जाएगा आनंद नहीं मिलेगा भगवान की कोई जरूरत नहीं योग पतंजलि ने बनाया ईश्वर को माना लेकिन कोई जरूरत नहीं है उसकी चित्तवृत्ति का निरोध कर लो और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे आनंद आनंद नहीं मिलेगा यानी ये पांच दर्शन वैदिक होते हुए भी ईश्वर की आवश्यकता नहीं महसूस करते और आनंद नहीं मानते केवल दुख निवृत्ति एक वेदांत बचा ये वेदांत भी दो प्रकार का होता है एक निर्विशेष ब्रह्मवादी और एक साकार ब्रह्मवादी ये ज्ञानियों वाला तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म है भक्तों वाला सगुण सविशेष साकार ब्रह्म है इसमें भी कई कई भेद है निराकार ब्रह्म में भी और साकार ब्रह्म में भी कई कई भेद हैं पांच भेद खास विष्णुवादी शंकर वादी गणेशवादी सूर्यवादी शक्ति वादी ये पांच पंचदेव कहलाते हैं सगुण साकार में इसमें भी एक एक में कई कई भेद हैं जैसे विष्णुवादी में द्वैतवादी माध्वाचार्य विशिष्टाद्वैतवादी रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवादी दोईत निम्बारकाचार्य विशुद्धाद्वैतवादी वल्लभाचार्य अचिंत भेदा भेदबाजी गौरांग महाप्रभु ये भी कई प्रकार का है फिर इसमें भी और भेद हैं ये सब दर्शनों का अंबार है हमारे देश में ग्यारह धर्म होते हैं प्रमुख रूप से उसमें तीन बाहर है एक ताओ या लाओसी चीन में और कन्फ्यूशियन ये भी चीन में और जापान में सिंतो धर्म है बाकी आठ धर्म सब इंडिया में हैं तो इतने सारे धर्म हैं लेकिन वेद के अनुसार बस दो हम जो बताते हैं दो दो संप्रदाय हैं और सब संप्रदाय बनानी ही हुई है आदमियों की अभी इस कलयुग में सब बनी है ढाई हजार वर्ष में ये सारी संप्रदाय और लड़ाई झगड़ा सब सतयुग में नहीं त्रेता में नहीं द्वापर में नहीं कलयुग में सदा से बस दो संप्रदाय हैं एक भगवान श्री कृष्ण की और एक उनकी नौकरानी जड़ माया की अगर आप लोगों से कोई पूछे भाई कौन संप्रदाय के हो तुम तो कह देना माया संप्रदाय के हम हैं भीतर से लेकिन बनना चाहते हैं श्री कृष्ण संप्रदाय के तीसरी संप्रदाय भी कोई हो सकती है क्या इम्पॉसिबल और कोई शक्ति ही नहीं तो कर्म ज्ञान इन दोनों से हमारा काम नहीं बना तो फिर हमने भक्ति की शरण ली और भक्ति के अधिकारित्व में सबसे बड़ी सुविधा है जो मैंने आपको बताई थी ज्ञानी भी भक्ति करे अज्ञानी भी करे नंबर दो सदाचारी भी भक्ति करे दुराचारी भी भक्ति करने का अधिकारी है नंबर तीन आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम परमहंस भी भक्ति करे और घोर मायासक्त विषयी भी भक्ति करे अंत में मैंने आपको कल बताया था कि ये जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर चुके ब्रह्माधिक शनकाधिक जनकाधिक सुखाधिक व्यासाधिक शंकराचार्या ये भक्ति में विभोर हुए तो ये भक्ति ये जो आप लोग करते हैं ये नहीं है ये भक्ति भगवान की एक प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट शक्ति है शक्ति पावर भगवान में की जो तीन शक्तियां हैं सबसे प्रमुख संधिनी संबित लादिनी भगवान का स्वरूप आप लोग सुने होंगे सचिदानंद तो सत की शक्ति का नाम संधिनी चित्त की शक्ति का नाम संबित और आनंद शक्ति का नाम है लादिनी इन तीनों में संधिनी शक्ति से श्रेष्ठ है संबित संबित श्रेष्ठ है लादिनी और लादिनी शक्ति का भी सार है प्रेम दिव्य प्रेम दिव्य भक्ति ये भक्ति की नहीं जाती ये जो हम लोग करते हैं भक्ति ना भगवान का ध्यान वन करते हैं ना जो कीर्तन भजन नवदा भक्ति ये करने वाली भक्ति है और ये भक्ति जो है ये सिद्धा भक्ति है भक्तिया संजातया भक्तिया बिभ्रत्युत पुल काम तनुम ग्यारह तीन इक्तीस भागवत यानी जो भक्ति हम कर रहे हैं इससे ध्यान दो जब अंतकरण की सेठ परसेंट शुद्धि हो जाएगी तब गुरु और भगवान के द्वारा वो दिव्य भक्ति फ्री में मिलेगी उस भक्ति में विभोर हुए ये सन का दिक खाली रसना से जो हम हरे राम हरे राम करते हैं या मन से जो ध्यान बनाते हैं ये भक्ति तो भक्ति प्राप्त करने वाली भक्ति है शंकराचार्य ने भी माना एवं कुरुवती भक्तिम कृष्ण कथा कथानुग्रहत्पन्ना भगवान श्री कृष्ण की जो रूप ध्यान आदि से युक्त भक्ति करता है कोई तो समुदेत सूक्ष्म भक्ति जया हरिंतरा विशति इससे वो भक्ति मिलती है भगवान की प्राइवेट शक्ति देवर्षे विहिता शास्त्रे भक्ति मुद्दे जा क्रिया शक्ति रित प्रोक्ताया भक्ति प्रोक्ता पर भवेद नारद पांचरात्र एक भक्ति कन्नी है उससे अंतःकरण शुद्ध करना है दूसरी भक्ति मिलनी है कृपा से उस भक्ति के रस में ये परमहंस लोग विभोर हुए थे अभी तो हम भक्ति मार्ग का अधिकारित्व तो बता रहे हैं विरक्त भी अधिकारी है भक्ति का घोर आसक्त भी अधिकारी है ध्यान दो निवृत्तर शायु रूपी यमाना भवात श्रोत्र मनोभराम का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान मान पशुघना दसम स्क के पहले अध्याय का चौथा श्लोक भागवत अर्थात जो निवृत्त तर्श पूर्ण विरक्त हो गए हैं वे तो भक्ति के अधिकारी है ही है ठीक है लेकिन जो विषयी है संसार में आ सकते हैं वे भी भक्ति के अधिकारी हैं। जो योगी आज योग करके अपूर्ण हो चुके हैं अपने मार्ग में और नहीं मिला आनंद पूरे भूम बाहबोपि योगिनस बहुत योगी लोग जब करोड़ों जन्म साधना करके भी भगवान का दर्शन नहीं पा सके तो फिर भक्ति करने लगे कथोपनी तयादर्पित हाखिल कर्म लबा भगवान के नाम गुण लीला में मन को लगा कर भगवत कृपा प्राप्त करके उन लोगों ने भगवत दर्शन किया दस चौदह पांच एतन निर्विद्यमाना नामिष्ठता मकुतो भयम् योगिना पर निर्णीतम हरेर नामुकीर्तनम जब योगी लोग अपने मार्ग से हार जाते हैं तो भक्ति की शरण लेते हैं पतंजलि ने भी मानी ये बात ईश्वर प्रणिधाना अरे मनुष्यों जब योग से गिरने लगो तो ईश्वर की शरणागति ले लिया करो तो बच जाओगे योग शब्द का अर्थ ही है एतावान योग आदिष्टो मक्ष सन सर्वतो मन आकृष्यो मै यथावेश तेरा चौदाह भगवान कह रहे हैं लोग माने जीवात्मा परमात्मा का मिलन मिलन दुख निवृत्ति नहीं चित्त निवृत्ति कई चित्त पर कंट्रोल करना चित्त वृत्ति निरोधा योग ऐसा नहीं देखो योग में अष्टांग होते हैं यम नियम पहले यम फिर नियम नियम में पतंजलि ने पांच बात बताई शौच संतोष स्वाध्याय तपश्चर्या और भगवान की भक्ति और इसमें सबसे पहले बताया शौच शौच माने शौचम दुविधम शौच दो प्रकार का होता है शुचिता पवित्रता एक शरीर की एक मन की ये पहले करो ये पहले करो इसके बाद आसन है फिर प्राणायाम है फिर प्रत्याहार है फिर ध्यान है फिर धारणा है फिर समाधि है तो पहले श्री कृष्ण की भक्ति करके अंतःकरण को शुद्ध करो ये योग में बताया है पतंजलि ने पहले ही आसन करने लग गए पहले ही प्राणायाम करने लग गए ऐसा नहीं है एक है व्यायाम की दृष्टि से शरीर स्वस्थ रखने के लिए अगर आप करते हैं हा तो बुरा नहीं लेकिन चित्त वृत्ति निरोध के लिए ये तो भीतर का मामला ये शरीर का मामला नहीं है पहले यम फिर नियम तब आसन तप प्राणायाम और अंत में भी तपस्विनो तपस्विन पाशस्नो मंत्रिदु मंगला क्षेम न बिंद विनाय तस्मय सुभद्र श्रभ से नमो नमः कर्मी ज्ञानी तपस्वी योगी कोई हो जब तक श्री कृष्ण भक्ति नहीं करेगा कल्याण नहीं हो सकता अथात दो चार सत्रह अथात आनंद पदां भुजं ध्यान दो नोचन दोकद के उन्तीसवे अध्याय के प्रारंभ में उद्धौ के ज्ञानी ने भगवान से कहा सुदुश्चरा मीमा मन ने योग चर्जा महाराज योग तो बड़ा कठिन है क्यों और ये उसमें तो कहा गया है पहले मन पर कंट्रोल करो शुद्ध करो मन को सौचम सबसे पहले जैसे ज्ञान में कहा शंकराचार्य ने शांता ऐसे पतंजलि ने कहा शौचम मन शुद्ध करो तो तो महाराज हम तो इसीलिए बड़े बड़े समझदार जो ज्ञानी योगी हैं उन्होंने पहले ही भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली क्योंकि इससे इसमें भगवान योग क्षेम बहन करते हैं कर्मी ज्ञानी योगी का योग क्षेम भगवान नहीं बहन करते उसको अपने बल पर चलना पड़ता है इसलिए गिर जाता है ग्यारह उन्तीस तीन तो इस प्रकार वो चाहे कोई पूर्ण निर्विन्न हो चाहे योग मार्गी हो चाहे कर्म कांडी हो और चाहे पूर्ण सिद्ध हो सब भक्ति के अधिकारी हैं वो जो सौन का परमहंसों ने प्रश्न किया था याद होगा आप लोगों को हाँ वो आगे आने वाला है धैर्य रखिए लाडली लाल की